न्यायमत या शास्त्र का दूसरा नाम आंवीक्ष की है यह आंवीक्ष की प्रदीप सर्वशास्त्र नाम है न्यायमत के द्वारा विरोध का परिहार करना आस्तिक जगत के लिए विशेष आवश्यक है इसलिए सबसे पहले इसी के अनुसार विचार करना है ईश्वर एक है वे परमात्मा हैं उनमें ज्ञान इच्छा और प्रयत्न है वे जगत की सृष्टि स्थिति और संधार करते हैं उनमें सुख दुख नहीं है धर्म अधर्म नहीं है वे सर्वग और सनातन है इंद्र आदि देवता असुर मनुष्य और कीट पतंग आदि जीवों की चेतनता जीवात्मा से ही होती है इन सभी जीवों का चेतन भाग जीवात्मा है जीवात्मा असंख्य हैं। प्रत्येक देवता असुर और मनुष्य आदि में जीवात्मा पृथक पृथक हैं। ये समस्त जीवात्मा नित्य और सनातन हैं। इन सब जीवात्माओं के जो पृथक पृथक मन है वे भी नित्य एक एक मन के साथ एक एक जीवात्मा का एक असाधारण संबंध अनिंद से चला आता है इसी संबंध के कारण जीवात्मा में ज्ञान इच्छा प्रयत्न द्वेष, सुख दुख संस्कार और धर्माधर्म होते हैं ईश्वर अभ्रांत है ईश्वर का ज्ञान नहीं है परंतु जीवात्मा अभ्रांत नहीं है जीवात्मा को भ्रम ज्ञान भी होता है इच्छा और द्वेष की उत्पत्ति उस भ्रम ज्ञान से ही होती है स्वर्ग सुख से लेकर जितने भी विश्वजन्य सुख है सभी एक प्रकार से दुख है क्योंकि इन सभी सुखों के साथ दुख हैं एक एक सुख की प्राप्ति के लिए कितने दुख सहने पड़ते हैं फिर यह सभी सुख विनाशी हैं, इसलिए उनके नाश की आशंका से दुख बना रहता है और नाश होने पर तो दुख होता ही है। अतएव इन सभी सुखों के साथ मिले हुए दुख कुन समझ कर इतना केवल सुख रूप से ग्रहण करना यह भ्रम है यह आत्मत्व बुद्धि भी भ्रम है इसी भ्रम से इच्छा और देश उत्पन्न होते हैं जिस साधन के द्वारा ये कल्पित सुख होते हैं उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है और उसके प्रतिकूल विषय से द्वेष होता है इन इच्छा और द्वेश से ही वैधा और अवैध विविध कर्मों में प्रवृत्ति होती है उन कर्मों से धर्माधर्म होते हैं धर्माधर्म जन्म का कारण है और जन्म होने से ही दुख होता है तदंतर दुख निवृत्ति के लिए साधनों के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार या स्वरूप साक्षात्कार करना पड़ता है वे साधन है योग आदि इस साक्षात्कार को ही तत्व कहते हैं तत्वज्ञान का फल अज्ञान निवृत्ति है यही मोक्ष का हेतु है कारण मन के साथ जीवात्मा का जो एक अनादि असाधारण संबंध चला आता है वह जन्म के अभाव में देह न रहने के कारण सदा के लिए टूट जाता है इस प्रकार मन का संबंध नष्ट हो जाने पर फिर इच्छा द्वेष, प्रवृत्ति दुख आदि कुछ भी नहीं हो सकते इस दुख अवस्था का नाम ही मुक्ति है जीव की यह निर्दुख अवस्था साधना है और ईश्वर की यह अवस्था स्वाभाविक है ईश्वर भी देख धारण करता है परंतु वह देह धर्मा जनित नहीं होता क्योंकि ईश्वर में धर्माधर्म नहीं है धर्म और अधर्म का साधारण नाम अदृष्ट है ईश्वर का देह जीवों के अदृष्ट अवश्य उत्पन्न होता है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के रूप में ईश्वर के देख धारण का प्रथम परिचय मिलता है यह त्रिमूर्ति सृष्टि स्थिति और संहार के अनुकूल है संसार अनादि है इसलिए ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब जीव के अदृष्ट न हो ईश्वर और जीव के देह में भेद यही है कि ईश्वर के कितने ही अधिसंख्यक देह क्यों नहीं हों, उनका अधिष्ठाता परमात्मा एक ही है परंतु जीव के देह इस प्रकार के नहीं है जितने देह हैं, साधारणतः उतने ही जीवात्मा हैं। हाँ योग सिद्ध जीवात्मा अपनी इच्छा से एक ही साथ अनेक देह धारण कर सकता है इसलिए साधारणत शब्द का व्यवहार किया गया है देह संबंधी होने पर भी परमात्मा धर्म या अधर्म के आश्रित नहीं रहते जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक जीवात्माओं का देह जीवात्मा से धर्माधर्म कराता रहता है परमात्मा का ज्ञान देह निरपेक्ष है और जीवात्मा का देह सापेक्ष जीवों के अधृष्ट जनित जो परमात्मा का देह धारण होता है उसकी जड़ में परमात्माओ की इच्छा रहती है जीव के देह धारण में इस इच्छा की अपेक्षा नहीं है ईश्वर देह में जो मन का संबंध होता है वे अभी जीवों के अधृष्टजनित ही है ईश्वर या परमात्मा में जो इच्छा ज्ञान और यत्न है उनमें इन तीनों ही गुणों का प्रत्येक का पूर्ण विकास है इस तीन की एक एक पृथक मूर्ति भी है एक गुण की मूर्ति में अन्य गुणों का पूर्ण विकास नहीं होता जीवादृष्ट जनित देह मन संबंधी उस पूर्ण विकास में प्रतिबंधक है ब्रह्मा में इच्छा विष्णु में ज्ञान और रुद्र में प्रयत्न का पूर्ण विकास है इच्छा में राज्य ज्ञान में सत्व और संयत्न में तमहो का रहना अन्य दर्शनों में बतलाया गया है ब्रह्मा में ज्ञान और प्रयत्न का विकास विष्णु में इच्छा और प्रयत्न का अर्ध विकास और रुद्र में ज्ञान और इच्छा का अर्ध विकास होता है धर्मनंदन नारायण ऋषि में ईश्वरीय ज्ञान शक्ति का पूर्ण विकास है इसलिए वे विष्णु के अवतार हैं उनकी मानसिक तपस्या जीवों के अदृष्ट की सहकारी में होकर श्री कृष्ण शरीर में हेतु बनी थी इसी से श्री कृष्ण को नारायण ऋषि कहा जाता है नारायण ऋषि में इच्छा और प्रयत्न का पूर्ण विकास नहीं हुआ था किंतु नारायण ऋषि की दूसरी मूर्ति श्री कृष्ण में उसका पूर्ण विकास हो गया था शरीर और मन इच्छा और प्रयत्न के पूर्ण विकास में प्रतिबंधक थे परंतु श्री कृष्ण के शरीर और मन जीवों के शुभादृष्ट के प्रभाव से उस प्रतिबंध को काट चुके थे अतएव एक ही श्री कृष्ण मूर्ति में ज्ञान इच्छा और प्रयत्न का पूर्ण विकास हो जाने से श्री कृष्ण को शास्त्रों में पूर्ण या स्वयं भगवान कहा है अनुसार निराकार परमात्मा का शिव स्वरूप बताया गया है वह पूर्ण विकास विकासयुक्त ज्ञान इच्छा प्रयत्न से प्रकाशित हैं। विष्णु के अवतार नारायण ऋषि की भांति स्वयं हम श्रीकृष्ण जो इनकी उपासना करते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है ईश्वर का लक्षण बतलाती हुई श्रुति कहती है दशिय ज्ञान मत या शास्त्रोक्त शिव स्वरूप परमात्मा निराकार है और श्रीकृष्ण परमात्मा साकार है बस इनमें इतना ही भेद है इससे श्री कृष्ण की शिवाराधना और आत्मध्यान वस्तुत एक ही बात है यह कहा जा चुका है कि मानव शरीर का अधिष्ठाता जीवात्मा है परमात्मा जीवात्मा से पृथक है श्री कृष्ण के परमात्मा या ईश्वर होने के प्रणामों पर दिखलाए जा चुके हैं न्याय मत या शास्त्र का दूसरा नाम आंवीक्ष है यह आक्ष प्रदीप सर्वशास्त्र नाम है या मत के द्वारा विरोध का परिहार करना आस्तिक जगत के लिए विशेष आवश्यक है इसलिए सबसे पहले इसी के अनुसार विचार करना है ईश्वर एक है वे परमात्मा हैं, उनमें ज्ञान इच्छा और प्रयत्नते हैं वे जगत की सृष्टि स्थिति और संहार करते हैं उनमें सुख दुख नहीं है धर्म अधर्म नहीं है वे सर्वगत और सनातन हैं। इंद्र आदि देवता असुर मनुष्य और कीट पतंग आदि जीवों की चेतनता जीवात्मा से ही होती है इन सभी जीवों का चेतना भाग जीवात्मा है जीवात्मा असंख्य है प्रत्येक देवता असुर और मनुष्य आदि में जीवात्मा पृथक पृथक है ये समस्त जीवात्मा नित्य और सनातन है इन सब जीवात्माओं के जो पृथक पृथक मन हैं, वे भी नित्य है एक एक मन के साथ एक एक जीवात्मा का एक असाधारण संबंध अनिदिक से चला आता है इसी संबंध के कारण जीवात्मा में ज्ञान इच्छा प्रयत्न द्वेष, सुख दुख संस्कार और धर्माधर्म होते हैं ईश्वर अभ्रांत है ईश्वर का ज्ञान भ्रमरूप नहीं है परंतु जीवात्मा अभ्रांत नहीं है जीवात्मा को भ्रम ज्ञान भी होता है इच्छा और द्वेष की उत्पत्ति उस भ्रम ज्ञान से ही होती है स्वर्ग सुख से लेकर जितने भी विश्वजन्य सुख हैं, सभी एक प्रकार से दुख हैं। क्योंकि इन सभी सुखों के साथ दुख मिश्रित हैं एक एक सुख की प्राप्ति के लिए कितने दुख सहने पड़ते हैं फिर यह सभी सुख विनाशी है इसलिए उनके नाश की आशंका से दुख बना रहता है और नाश होने पर तो दुख होता ही है अतयविन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 अतएव एक ही श्री कृष्ण मूर्ति में ज्ञान इच्छा और प्रयत्न का पूर्ण विकास हो जाने से श्री कृष्ण को शास्त्रों में पूर्ण या स्वयं भगवान कहा है तानुसार निराकार परमात्मा का शिव स्वरूप बताया गया है वह शिव अप्रतिबंध पूर्ण विकास युक्त ज्ञान इच्छा प्रयत्न से प्रकाशित है विष्णु के अवतार नारायण ऋषि की भांति स्वयं श्री कृष्ण जो इनकी उपासना करते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है ईश्वर का बतलाती हुई श्रुति कहती है दशयस ज्ञान मय या शास्त्रोक्त शिवस्वरूप परमात्मा निराकार हैं और श्रीकृष्ण परमात्मा साकार हैं। बस इनमें इतना ही भेद है। इससे श्रीकृष्ण की शिवाराधना और आत्मध्यान वस्तुत एक ही बात है यह कहा जा चुका है कि मानव शरीर का अधिष्ठाता जीवात्मा है परमात्मा जीवात्मा से पृथक है श्री कृष्ण के परमात्मा या ईश्वर होने के प्रणों पर दिखलाए जा चुके हैं कुलाश्व के द्वारा जगत की रक्षा पूर्व काल में धुंधु नाम का एक राक्षस हुआ था वह ब्रह्मा से वरदान पाकर देवताओं दानवों दाटियों नागों, गंधर्वों और राक्षसों के द्वारा अवध हो गया था तथा उसने तीनों लोगों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था वह अहंकार का पुतला था अत सदा अमरश में भरा रहता और सदा सबको सताया करता था अंत में उसके मन में एक भयानक विचार उत्पन्न हुआ वह सारे विश्व का विनाश करने पर तत्पर हो गया इसके लिए उसने उजालक नामक मरु प्रदेश में तपस्या प्रारंभ कर दी उसने अपने अनुयायियों के साथ बालू के पहाड़ को हटाकर और जमीन पर लेकर अपने ऊपर सारा बालू लाद लिया फिर प्राणायाम की साधना के द्वारा उसकी कठिन तपस्या प्रारंभ हुई उसकी एक घोर तपस्या का एकमात्र उद्देश्य था विश्व का विनाश इस तपस्या काल में भी उसका प्राणियों को सताने वाला काम रुका नहीं था वह वर्ष के अंत में जब सांसे छोड़ता तब चारों ओर आग के गोले गिरने लगते भयानक भू आते सात दिनों तक सारी पृथ्वी काँपती रहती सारा आकाश धुएं और धुंध से ढक जाता था इन प्रलयकारी क्रियाओं से समस्त प्राणी भयभीत रहते थे बहुतों की मृत्यु हो जाती थी उत्तंक प्रभावित होता था उन्होंने के के कमर कस ली वे राजा ब्रिहदश के पास पहुंचे उन्होंने कहा दहराजन आप धुंध को माच डाले नहीं तो वे सारे विश्व का विनाश कर डालेगा उसे आप ही माच सकते हैं एक तो आप स्वयं समर्थ हैं दूसरे मेरी प्रार्थना से भगवान विष्णु अपना तेज आप में आविष्ट कर देंगे उस समय मुनि से कहा आवश्यक है, है किन्तु वे कार्य अब मेरा पुत्र कुबिलाश करेगा क्यूँकी मैंने वह नस्त आश्रम के लिए अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया है कुबिलाश्वर ने पिता के इस आदेश को शीरोधारक कर लिया उसका मन विश्व के कल्याण की भावना से भर गया उसने अपने पुत्रों और सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया मुनि भी उसके साथ थे इस अवसर पर भगवान विष्णु अपने तेज स्वरूप से कुलाश में प्रविष्ट हो गए विश्व में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी बिना बजाए ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी सारा वातावरण दिव्यगंध से सिक्त हो गया वायु अनुकूल होकर बहने लगी कुवलाश्व दलबल के साथ धुंधु के स्थान पर जा पहुंचे वहां बालू के समुद्र के अतिरिक्त और कुछ दिखता न था। परिश्रम के साथ बालू का समुद्र खोदा जाने लगा सात दिनों के प्रयास के बाद खुदाई पूरी हुई तब बालियों के साथ धुंधु दिखाई पड़ा उसका स्वरूप बड़ा विकराल था कुवलाश्व के पुत्रों ने उसे घेर उस पर आक्रमण कर दिया धुनधुन क्रुद्ध होकर उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को चबा डाला तत्पश्चात उन पर अपने मुख से प्रलय अग्नि के समान आग के गोले उगलने लगा थोड़ी ही देर में के 21,000 पुत्र जलकर खाक हो गए केवल तीन पुत्रश्व धुंधु पर टूट पड़े इस बार धुंधु ने अपार जलराशि प्रकट की महाबली कु ने योगबल से सबका शोषण कर लिया फिर अग्निशास्त्र का प्रयोग कर धुंधु को सदा के लिए सुला दिया तभी से कुलाश्व धुंधुमार नाम से विख्यात हुए